मिनट एक मिनट नैना को अब विक्रांत की बात थोड़ी सीरियस लग रही थी ऐसे में उसने सवाल किया तो डैड के चेहरे पर जो चोट के निशान हैं वो तुम्हारी वजह से है विक्रांत ने अपना सिर नीचे कर लिया कुछ दिन पहले का निशान है और मैंने ही उन्हें मारा था <laughs> अगले ही पल नैना खूब जोर जोर से हंसने लगी उसके हंसने की आवाज पूरे ड्रेसिंग रूम में गूंजने लगी नैना इतनी ज़ोर जोर से हंस रही थी कि उसके लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो रहा था वो खुद की हंसी को संभाली नहीं पा रही थी विक्रांत अवाक होकर उसकी तरफ एक टक देखे जा रहा था उसे समझ में नहीं आ रहा था अचानक से नैना को क्या हो गया आखिर ये हंसने क्यों लग गई <laughs> नैना अभी भी हंसे जा रही थी और उसने हंसते हुए ही अपना एक हाथ विक्रांत के कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ को अपने कमर पर ठिका दिया काफ़ी देर तक हंसने के बाद उसने किसी तरह से खुद की हंसी को रोकते हुए विक्रांत से कहा तो तो तुम कह रहे हो कि तुमने मेरे डैड को पीटा है वाह इतना बड़ा मजाक वैसे अच्छा जोक है लेकिन ये जोक मारने से पहले एटलीस्ट तुम डैड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेते विक्रांत विक्रांत काफ़ी कन्फ्यूज़ होकर नैना की बातें सुन रहा था अगर तुमने मेरे डैड को हाथ भी लगाया होता ना तो तुम यहाँ सही सलामत खड़े होकर फाइट की तैयारी ना कर रहे होते समझे डैड की सिक्योरिटी में हमेशा स्पेशल एजेंट की टीम लगी रहती है विक्रांत ने जल्दी से अपना फ़ाइटिंग वाला सूट पहन लिया और फिर उसने कहा अरे ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ क्या हुए सवाल किया। विक्रांत ने आगे की बात बताते उसके बाद जो पेंटिंग वाला इंसिडेंट हुआ ये सब तुम्हारे डैड ने जान बूझ कर मेरी इंसल्ट करने के लिए किया था इसीलिए मैंने अपनी टीम में मदद से सब कुछ पता करवा लिया था फिर एक करोड़ के शर्त में भी मैंने खुद अविनाश को पैसे देकर जीतने के लिए कहा था विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे डैड गेम को कंट्रोल कर रहे थे अगर मैंने भी अपनी तरफ से कुछ ना किया होता तो मैं अब तक बर्बाद हो गया था ये सुनकर नैना ने हंसना बंद कर दिया लेकिन विक्रांत की इन बातों ने उसे हैरत में डाल दिया था क्या तुमने अविनाश को पैसे दिए थे लेकिन ये कैसे पॉसिबल है नैना ने होते हुए कहा विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा अविनाश किसी भी शो में फ़ाइट करने के लिए मात्र अस्सी हज़ार लेता है तो मैं आराम से उसे दो लाख भी देकर खरीद सकता था लेकिन उसे ये डर लग रहा था कि इस तरह से फाइट जीतने के बाद तुम्हारे डैड उसे परेशान कर सकते हैं इसीलिए मैंने ब्लैकआउट का प्लान बनाया ब्लैकआउट के बहाने वो फ़ाइट आसानी से जीत भी गया और किसी को ये शक भी नहीं हुआ कि मैंने गेम में कुछ चीटिंग की है लेकिन है चीटिंग पहले तुम्हारे डैड ने स्टार्ट किया था क्या क्या बातें कर रहे हो तुम नैना काफ़ी कंफ्यूज हो नज़र आ रही थी विक्रांत अभी भी नैना को सारी चीज़ें समझाने में लगा हुआ था दरअसल ऐसा था कि तुम्हारे डैड शुरू से ही गैम्बलिंग कर रहे थे और वो अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके फाइटर को अपने तरीके से लड़ने के लिए कह रहे थे इसलिए जब शुरू में बैट लगाने की बात आई तब मैंने दूसरे फाइटर का नाम लिया था लेकिन फिर जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तब मैंने अचानक से अविनाश पर पैसे लगा दिए ताकि तुम्हारे डैड को अविनाश को ख़रीदने का मौका ही ना मिले फिर मैंने अविनाश को पैसे देकर उसे अपने खेमे में कर लिया ओ, तुम तुम ऐसा कर सकते हो ये सब चल क्या रहे है। मैंने हैरत पर पढ़कर अपने मुँह पर हाथ रख लिया अब तुम्ही बताओ मेरे पास और क्या रास्ता था विक्रांत ने बेहद गंभीर लफ्सों में कहा तुम्हारे डैड से मैं रेस्टोरेंट में मिला था और उस टाइम उनके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था शायद उस टाइम वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर रखने की कोशिश कर रहे थे तो जब मैं उनसे मिला तब भी उन्होंने मुझे ख़ुद के बारे में नहीं बताया और फिर किसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई थी नैना तुम्हारे डैड ने तो आज मिलने पर भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो मतलब वो इस बात को छुपा रखना चाहते हैं तो प्लीज़ तुम उनसे कुछ पूछने के लिए मत चली जाना विक्रांत नैना को आगे समझाते हुए बोल पड़ा दरअसल नैना तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसी वजह से वो लोग खुल के मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं वो जानते हैं कि इनसे तुम्हें दुख होगा मैं उनकी सिचुएशन समझ सकता हूँ इसलिए प्लीज़ तुम उन्हें यह मत पता चलने देना कि तुम्हें सब कुछ पता है नैना अगर मैं खुद तुम्हारे माम डैड की जगह होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता लेकिन हम ऐसे शांति से बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते नैना ने कहा उन लोगों ने तो कभी भी मुझसे तुमसे, तुमसे मिलने से मना नहीं किया और ना ही दूर रहने के लिए कहा मेरा चॉइस का उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है डैड ने तो तुम्हें वाइन भी गिफ्ट किया था फिर अचानक से वो तुम्हें नापसंद क्यों करने लग गए इसमें डैड की गलती नहीं है गलती मेरी ही है उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी थी तो उन्हें लगता है कि मैं कोई रोड़ छाप ढूंढा हूँ अब तुम खुद सोचो कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे आदमी के हाथ में कैसे दे सकता है विक्रांत ने नैना का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा फिर विक्रांत ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा लेकिन कोई बात नहीं अगर मैंने सब कुछ गड़बड़ किया है तो मैं ही सब कुछ ठीक भी करूँगा मैं उनका दिल जीत के दिखाऊँगा इसीलिए मैंने सनग्रोह से फाइट करने के लिए भी हामी भर दिया शायद मेरी इस फाइट की वजह से ही तुम्हारे डैड मुझसे खुश हो जाएं। अरे अभी तक आप यहीं बैठे हुए हैं जल्दी कीजिए वहाँ पर सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं इसी वक्त एक स्टाफ मेंबर ने आकर विक्रांत को जल्दी से फाइटिंग रिंग में पहुँचने के लिए कहा गाउ दफा हो जाए यहाँ से नन्हों गुस्से में आकर उस स्टाफ मेम्बर को डपटते हुए कहा और फिर उनसे लपक कर जल्दी से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया लेकिन विक्रांत ने तुरंत ही नैना को पीछे खींचते हुए कहा नैना रुक जाओ मैं जाऊंगा। इस बार मैं मुंह छुपाकर नहीं भाग सकता मुझे खुद को प्रूव करना है कुछ भी हो जाए नैना ने गुस्से में आकर विक्रांत का कॉलर पकड़ लिया और फिर उसे झकझोरते हुए कहा तुम तुमने मेरे डैड को मारा है विक्रांत ने अपना सिरे हिलाते हुए नैना को उसके सवाल का जवाब दे दिया मतलब अभी मेरे डैड ने जितना कुछ कहा और किया वो सब तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए उन्होंने कहा था ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ नैना ने सवाल किया मतलब अभी मेरे डैड ने जितना कुछ कहा और किया वो सब तुम्हारी इंसल्ट करने के लिए उन्हें कहा था ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ नैना ने सवाल किया विक्रांत लगातार अपना सिर हिलाते हुए नैना के सवाल का जवाब दिए जा रहा था फिर नैना ने सवाल किया डैड ने जानबूझ कर के साथ तुम्हारी फाइट अरेंज किया ताकि वह सब सामने तुम्हारा मजाक बना सके हाँ विक्रांत ने फिर अपना सिर हाँ के जवाब में हिला दिया ओ लेकिन ये सब मेरे साथ कैसे हो सकता है ना ने विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहा विक्रांत तुम्हें पता है कि तुम कितने डेंजर में हो सनग्रो बहुत खतरनाक फाइटर है अगर उसने सच में तुम्हें हराने के लिए फाइट करना शुरू कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है तुम तुम बुरी तरह से इंजर्ड हो सकते हो पता है मुझे विक्रांत ने अपना सिरहलाते हुए कहा लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है सिर्फ इसी तरीके से मैं तुम्हारे मोम डैड का दिल जीत सकता हूँ देखते हैं जो होगा इतना कहने के बाद विक्रांत यहाँ से जाने के लिए मुड़ पड़ा लेकिन नैना ने उसे रोकते हुए कहा नहीं नैना विक्रांत का पेंट पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोल पड़े विक्रांत मैं अभी डैड से बात करके ये फाइट कैंसिल करवा देती हूँ प्लीज़ तुम मत जाओ तुम्हें अभी शायद पता नहीं है सनग्रोव के बारे में बहुत डेंजरस है वो